नारायण नारायण आज का विषय है नाम स्मरण जैसा दूसरा कल्याण नहीं एक भला आदमी मुझे मिला और उसने कहा भगवान को देखने की इच्छा होती है क्या आपने देखा है मैंने कहा हाँ देखा है उन्होंने पूछा क्या मैं देख पाऊंगा मैंने कहा देख पाओगे किंतु इन आँखों से नहीं भगवान को देखने के लिए विशेष दृष्टि लगती है आज हमारी वैश्विक दृष्टि है ऐसी दृष्टि भगवंत के लिए नहीं होती यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं तो एक उपाय है भगवान के नाम स्मरण में तल्लीन हो जाना नाम स्मरण के सिवाय कोई अन्य मार्ग नहीं है यही उपाय मैं सबको कहता हूँ तदनुसार आचरण करना बहुत जरूरी है ऐसा क्यों किया जाए यह समझने के लिए कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूं या नहीं किंतु केवल मेरा कहना सुन लिया और छोड़ दिया तो सफलता नहीं मिलेगी मेरे कहने के अनुसार कृति करोगे तो बात सधेगी इसलिए प्रत्यक्ष कृति करो आचरण करो जितना आचरण में लाओगे उतनी ही सफलता मिलेगी इसलिए सबको नाम स्मरण करना चाहिए कल्याण के लिए नाम स्मरण जैसा दूसरा कोई उपाय नहीं है नाम स्मरण सहज स्वभाव से अपने पास है वह अत्यंत उपाधि रहित है वह किसी पर भी अवलंबित नहीं है इन गुणों से युक्त यदि कुछ है तो केवल नाम स्मरण ही है अत शुद्ध आचरण शुद्ध भाव से जो नाम स्मरण करेगा उसका भगवान राम कल्याण ही करेगा जो गुरु कहता है उसे सत्य माना जाए किसी एक मार्ग से सौ कदम चलने पर यदि गुरु कहता है कि खजाना मिलेगा तो दूसरे मार्ग से दो कदम चलने पर भी क्या उपयोग होगा यदि तुम कहते हो कि मुझे साक्षात्कार हो तो प्रत्यक्ष बोलने वाले चलने वाले सदगुरु पर विश्वास रखना चाहिए उन पर विश्वास नहीं होता तो परमात्मा का दर्शन करा देने से भी क्या लाभ होने वाला है यदि आम जाते हैं तो गुठली बोनी चाहिए सदगुरु जो कहते हैं उस पर पूरा विश्वास चाहिए मन चंचल होना ही नहीं चाहिए हमें गुरु से एक रूप हो जाना चाहिए नाम स्मरण के अलावा कोई अन्य कल्याणकारी बात हो ही नहीं सकती यदि तुम्हारी यह भावना है कि नाम स्मरण करने से मेरे परिवार में बीमार आदमी है वह व्याधि मुक्त हो जाए तो क्या यह तुम्हारी वैश्विक भावना नहीं हुई व्याधि मुक्त होने पर जैसे हम बोतल से दवा फेंक देते हैं वैसे ही हमारी आवश्यकता पूरी होने पर हम भगवान को भूल जाते हैं जब तुम किसी इच्छा पूर्ति की कामना करते हो तो साफ है कि तुम्हारी साधना में कुछ दोष है जब हम सतगुरु पर पूरा भरोसा रखते हैं तो सुख दुख का कोई असर नहीं होता जब कोई बड़ा अधिकारी घुल मिलकर बालकों के साथ खेलता है तो वह उन्हीं के साथ मिल जाता है वह उन्हीं में से एक हो जाता है हमें भी व्यवहार में वैसा ही आचरण करना चाहिए गृहस्थी तो दिखावा मात्र होनी चाहिए गृहस्थी का असर भीतर नहीं होना चाहिए भीतर हृदय में तो भगवान का ही निवास होना चाहिए नारायण नारायण